प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा मैं एक जज के पद पर कार्य करता हूं कई बार मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मैं जो फैसला कर रहा हूं उससे वास्तव में न्याय हो रहा है या नहीं कृपया मेरे लिए ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जिससे मैं वर्तमान स्थिति में सत्य और धर्म की रक्षा कर पाऊँ तथा मेरा कर्म ही पूजा हो जाए समाधान आप साधक हैं इसीलिए ऐसा संदेह होना स्वाभाविक है यहाँ पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है कर्तव्य को समझने की संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई पार्ट मिला है जिसमें से आपको जज का पार्ट मिला है उस पार्ट के माध्यम से आपको जीविका चलाने के लिए धन भी मिलता है यह भी कोई बुरी बात नहीं क्योंकि व्यावहारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए धन की आवश्यकता होती है आप जिस पद पर हैं वहां आपके साथ दो वस्तुओं का संबंध है एक धन का जो व्यावहारिक है और दूसरा धर्म का जो पारमार्थिक है उस पद के साथ आपका कर्तव्य निहित है यह आप पर निर्भर है कि उस पद पर रहते हुए आपके अंदर कर्तव्य की प्रधानता है या धन की यदि धन की प्रधानता है तो आपका व्यवहार न्यायपूर्वक नहीं हो पाएगा क्योंकि धन के द्वारा आपको कभी भी खरीदा जा सकता है यहाँ पर धन के साथ साथ लोभ भय मोह इत्यादि को भी समझ लेना चाहिए इनके दबाव में आकर व्यक्ति ठीक निर्णय नहीं कर पाता यदि आपके जीवन में इस प्रकार का संबंध नहीं है केवल धर्म का संबंध है तो आप कर्तव्य के आधार पर ही निर्णय लेंगे वह निर्णय आप भारतीय संविधान के अनुसार ही लेंगे वही आपका धर्म है आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते एक बार काशी में कोई हरिजन किसी मंदिर में प्रवेश कर गया करपात्री जी महाराज ने विरोध किया तो पुलिस उनको पकड़ कर ले गई और जज के सामने पेश किया उन्होंने मनुस्मृति आदि बहुत सारे धर्म ग्रंथों के प्रमाण देकर कहा मैंने धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? जद ने कहा महाराज आपकी बात ठीक है आप जिन ग्रंथों को प्रमाण के रूप में बता रहे हैं हो सकता है कभी वे हमारे समाज के लिए संविधान के रूप में मान्य रहे होंगे लेकिन आज हम वर्तमान संविधान के बाहर निर्णय नहीं ले सकते हम यह जा जानते हैं कि आप अपने धर्म के अनुसार ही लड़ रहे हैं पर आज के संविधान के अनुसार आपने अपराध किया है इसलिए आपको एक महीने की सजा दी जाती है देखिए यहां जज ने राग द्वेष पूर्ण कोई निर्णय नहीं लिया बल्कि अपने कर्तव्य का पालन किया कई बार जानते हुए भी कि यह अपराधी नहीं है पर प्रमाण मिल जाते हैं तो उसको अपराधी मानना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में जज उसे छोड़ नहीं सकता तात्पर्य यह है कि आपको आपके सामने आदर्श के रूप में संविधान है आप उसी के अनुसार निर्णय कीजिए किसी लोभ मोह या भय से प्रभावित होकर निर्णय मत कीजिए सामने वाले अभियुक्त को यदि आपने समझ लिया कि यह मेरे मामा का लड़का है उसके प्रति आपको मोह उत्पन्न हो गया तो आप ठीक निर्णय नहीं कर पाएंगे उस समय आप अपना कानून संपूर्ण ज्ञान उसे बचाने में लगा देंगे आप ठीक निर्णय तभी ले सकते हैं जब समझे कि न यह हमारा शत्रु है और न ही संबंधी यह केवल अभियुक्त है ऐसे में आपका निर्णय शास्त्र दृष्टि से निर्दोष होगा आप सत्य और धर्म की रक्षा कर सकेंगे आप कर्तव्य पूर्वक कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पण करते जाएंगे तब आपका प्रत्येक कर्म ईश्वर से संबंधित हो जाएगा ऐसे में वह कर्म पूजा बन जाएगा स्वकर्मणात्मभ्यर्चय आप उस कर्म के द्वारा परमात्मा की आराधना का फल प्राप्त कर लेंगे जिससे धीरे धीरे परमात्मा की कृपा का अनुभव आपको होने लगेगा